दुर्गा का सातवीं शक्ति माता कालरात्रि नवरात्रि के सातवें दिन करें माता कालरात्रि की आराधना नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है इस दिन साधक का मन सहस्त्रार्थ चक्र में स्थित रहता है इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं सभी आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत हो भागने लगती हैं माँ की इस सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है इनका रूप भयानक है सर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है माता कालरात्रि के तीन नेत्र हैं तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं इनकी साँसों से अग्नि निकलती रहती है इनका वाहन गर्जव है ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है दाहिने तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है जो भक्तों को निर्भय होने का आशीर्वाद देती है बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है इनका रूप भले ही भयंकर हो लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली है इसलिए यह शुभंकरी भी कहलाती है एक बेड़ी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरासिता लंबोश्ठी तैला भक्त शरीरनी वाम पादोल्लोह लता कंटक भूषण वर्धन मर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी